लेखक आचार्य मनोज पांडेय तेरह दैव संग्राम प्रकाश और अंधकार का यजुर्वेद प्रथम अध्याय त्रयोदय मंत्र भाष उक्त जल किस प्रकार का है अथवा इंद्र और वृत्र का युद्ध कैसे होता है इसका भाव अगले मंत्र में किया गया है उत्तीन युषमा इंद्र वृणी वृत्र तुरेन्द्र वृणी ध्वन वृत्र तुरे प्रोक्षित्वाजुष्ट प्रोक्षामिल्वाजुष्ठ प्रोक्षामिल दैव्या सुंदर दुआ जय शुद्धाजनि पदार्थ यह जैसे इंद्र के वध करने का के लिए युष्मा पूर्वोक्त जलों को अविणी स्वीकार करता है जैसे जल इंद्रम वायु को अविणी स्वीकार करते हैं वैसे ही युव हे मनुष्यों तुम लोग जल औषधी रसों को शुद्ध करने के लिए वृत मेघ के शीघ्र वेग में प्रोक्षता संसारी पदार्थों को सिंचने वाले जलों को अवेण्व स्वीकार करो जैसे और जैसे जल शुद्धि होते हैं वैसे तुम भी शुद्ध हो इसलिए मैं यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला दैव्याय सबको शुद्ध करने वाले हो कर्मणे उत्षेपणी कुछाल अवक्षेपणी कुछ फेंकना आकुणचनी कवल सिमेटना प्रसारणी कवल्स फैलना गमन कल चलना आदि पांच प्रकार के कर्म है उनका के और देव्यज विद्वान व गुणों की दिव्य क्रिया के लिए तथा अग्नि भौतिक अग्नि से सुख के लिए जुष्टम अच्छी क्रियाओं से सेवन करने योग्य ट उस यज्ञ को प्रोक्षामी करता हूँ तथा अग्निशोमाभ्याम अग्नि और सोम से वर्षा के निमित्त जुष्टम प्रीति देने वाला और प्रीति से सेवने से योग्य टावा उक्त यज्ञ को प्रोक्षामी मेघ में पहुँचाता हूँ इस प्रकार यज्ञ से शुद्ध किए हुए जल शुन्ध्वम अच्छे प्रकार शुद्ध होते हैं यथ जिस कारण यज्ञ की शुद्धि से वे पूर्वोक्त जलों के अशुद्धि आदि दोष पर निवृत्ति हो उन जलों की शुद्धि को मैं शुमी अच्छे प्रकार शुद्ध करता हूँ यह एक अर्थ हुआ मंत्र का दूसरा अर्थ इस प्रकार से है यज्ञ करने वाले मनुष्यों यथ जिस कारण इंद्र सूर्य लोक वृत मेघ के बंध के निमित्त युषमा पूर्वोक्त जल और इंद्रम पवन को अविग्रणित स्वीकार करता है तथा जिस कारण सूर्य ने वृत्य मेघ की शीघ्रता के निमित्त युषमा पूर्वोक्त जलों को प्रोक्षता पदार्थों सींचने वाले स्थ किए हैं इससे तुम यज्ञ को सदा स्वीकार करके नयत सिद्धि को प्राप्त करो इस प्रकार हम सब लोग दैव्याय श्रेष्ठ कर्म बाव्यज विद्वान और दिव्य गुणों की श्रेष्ठ क्रियायों के तथा अग्नि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जुष्टम प्रति कराने वाले यज्ञ को प्रोक्षामी मेघमंडल में पहुँचा है मनुष्यों इस प्रकार तुम सब पदार्थों व सब मनुष्यों को शुद्ध शुद्ध करो यत् और जिससे वे तुम लोगों के अशुद्धि आदि दोष है वे सदा पराजग्नु है निवृत होते रहें। वैसे ही मैं वेद का प्रकाश करने वाला तुम लोगों के शोधन अर्थात शुद्धि प्रकार को शुमी अच्छे प्रकार बढ़ाता हूँ भावार्थ जैसा कि पहले आया है कि जल किस प्रकार से आकाश में गमन करता है पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष के लिए सूर्य की किरणों पर सवार होकर सूर्य की किरणें उसे अपने में कितने प्रेम से स्वीकार करती है ठीक ऐसा ही जल सूर्य की किरणों के साथ करता है दोनों जैसे एक दूसरे में समा जाते हैं कुछ समय के लिए दोनों एक दूसरे के पुरख है यह एक अद्भुत प्रेम और स्वयं का समर्पण है आगे चलकर यह जल बादलों का रूप ले लेता है और इन बादलों को पुनः सूर्य की किरणें अपने आक्रमण से विभक्त छिन्न भिन्न कर देता है इसी प्रकार से मनुष्य हो जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जल से संबंध बनाता है और उनको आकाश में एकत्रित करके बादलों का रूप देता है पुनः उस बादल रूप जल के संग्रह को एक एक बुंद बनाकर पृथ्वी पर वर्षा देता है वैसा ही तुम भी करो तुम भी सूर्य की किरणों को माध्यम बनाकर अपनी श्रेष्ठ वस्तुओं को यज्ञ के द्वारा उत्पन्न शुद्ध खुशबूओं को आकाश में भेजकर अपने वायुमंडल शुद्ध करो जैसे सूर्य समंदर के जल को लवन मुक्त करके मानव समेत सभी प्राणियों के पिने योग्य बनाता है उसी प्रकार से यज्ञ द्वारा निकलने वाला शुद्ध गंधवायु में विद्यमान जहरीले तत्व को नष्ट करता है जिस प्रकार से सूर्य की किरणें तीव्रता से बादलों को बनाता है और उन्हें नष्ट करता है उसी प्रकार से यह यज्ञ रूपी कर्म भी मानव के आंतरिक जीवन के साथ बाहरी वायुमंडल को भी शुद्ध और पवित्र करता है जिस प्रकार से जल संसार के प्रत्येक वस्तुओं का सिंचन करता है इसी प्रकार से तुम भी अपने यज्ञ पूर्ण कर्म के द्वारा सभी जीव जंतु प्राणियों का सिंचन पोषण करो और इसमें निरंतर स्थित प्रज्ञ बनो इस सभी कार्यो को प्रीति पूर्वक करते हुए परमेश्वर को अपने जीवन में सिद्ध करिए परमेश्वर तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रत्येक कर्मों के साथ विद्यमान है इसको तुम बुद्धिमत्ता पूर्वक करो और अपने साथ सभी प्रत्येक प्राणियों के कल्याण के लिए अपने प्रत्येक कर्म का कर इस मंत्र में लुप्तुप तो अलंकार है परमेश्वर ने अग्नि और सूर्य को इसलिए रचा है कि वे सब पदार्थों में प्रवेश करके उनके रूपए और जल को छिन्न भिन्न कर दे जिससे वे वायुमंडल में जाकर फिर वहाँ से पृथ्वी पर आकर सबको सुख और शुद्धि करने वाले है इससे सभी मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त होने के लिए अग्नि में सुगंधित पदार्थों के होम से वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा श्रेष्ठ सुख बढ़ाने के लिए प्रीति पूर्वक नित्य यज्ञ करना चाहिए जिससे इस संसार के सब रोग आदि दोष नष्ट होकर उसमें शुद्ध गुण प्रकाशित होते रहें। इसी प्रयोजन के लिए मैं ईश्वर तुम सबको यज्ञ के निमित्त शुद्धि करने का उपदेश करता हूँ की हे मनुष्य तुम लोग परोपकार पर करने के लिए शुद्ध कर्मों को नृत्य किया करो तथा उपरी से वायु अग्नि और जल के गुणों को शील प्रक्रिया में युक्त करके यान आदि का यंत्र बनाकर अपने पुरुषार्थ से सदैव सुखयुक्त हो वो आधुनिक मानव समाज प्राचीन काल के मानव समाज से पूर्णतया भिन्न है उसके रहन सहन वेशभूषा व परिस्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है विगत कुछ दशकों में तो मनुष्य जीवन की कया पलट हो चुकी है इस या पट अथवा इस परिवर्तन का संपूर्ण श्रेय विज्ञान को ही जाता है यदि हम आधुनिक युग को विज्ञान का युग कहें तो कदापि न होगी अपितुपय कथन ही आज के परिवेश को देखते हुए सर्वथा उपयुक्त होगा मानव हित में विज्ञान की उपलब्धियां अनेक हैं। विज्ञान ने मनुष्य को यातायात के ऐसे साधन प्रदान किए हैं की कि जो दूरी हमारे पूर्वज महीनों सालों में तय किया करते थे आज वे दूरी कुछ दिनों घंटों में तय की जा सकती है साइकिल वाहन कारें व रेलगाड़ी सभी विज्ञान की देन है गगन का चुंबन करते हवाई जहाज ने तो मानव को जैसे पंख ही प्रदान कर दिए हैं चिकित्सा जगत में विज्ञान ने मानव हित में बहुत कुछ दिया है आज इस क्षेत्र में ऐसे उच्च तकनीक के उपकरण उपलब्ध हैं जिनके प्रयोग से असंभव व असाध्य समझे जाने वाले रोगों का भी इलाज संभव हो सका है कैंसर कुष्ठ रोग जैसी असाध्य समझी जाने वाली बीमारियों का इलाज भी विज्ञान ने संभव कर दिखाया है यह विज्ञान की ही देन है जिसके कारण विश्व में मृत्यु दर निरंतर घटती ही जा रही है लंगड़े लूले बहरे व अन्य रूप से अपाहिज व्यक्तियों को विज्ञान ने कृत्रिम रूप प्रदान किए हैं जिसकी मदद से मनुष्य अपेक्षाकृत सरल जीवन गुजार सकता है अनेक प्रकार की महामारियों का विश्वसनीय इलाज आज इस क्षेत्र में उपलब्ध है इतना ही नहीं विज्ञान की मदद से आज के मानव कई खतरनाक रोगों ऐसी अपना पूर्व बचाव करने में भी सक्षम है विभिन्न बीमारियों के टीके लगाकर हम उनसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान के अद्भुत आविष्कारों ने मनुष्य को परस्पर संपर्क साधने के नए मार्ग विकसित कर दिए हैं टेलीफोन तार आदि के द्वारा विश्व के एक कोने से दूसरे कोने पर घर बैठे व्यक्ति से सीधे बात की जा सकती है अथवा उनसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है या फिर सुगमता त्वरित गति व विश्वसनीय रूप ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है कंप्यूटर के आविष्कार ने तो मानव जीवन में एक नई हलचल उत्पन्न कर दी है एक कंप्यूटर 400 से भी अधिक मनुष्यों की कार्यक्षमता रखता है कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान छपाई चिकित्सा तकनीक व अंतरिक्ष आदि सभी क्षेत्रों में मनुष्य ने तीव्र गति से विकास प्राप्त किया है कम्प्यूटर के आविष्कार के बिना मनुष्य का चंद्रमा पर विजय पता फहराना संभव नहीं था कंप्यूटर के माध्यम से अब तथ्यों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर कोई भी सूचना सेकेंडो में प्राप्त की जा सकती है विज्ञान ने मनुष्य को मनोरंजन हेतु अनेकों नवीनतम साधन प्रदान किए हैं रेडियो दूरदर्शन सिनेमा चलचित्र आदि मनोरंजन के नवीनतम साधन विज्ञान की ही देन है जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी थकान हताशा व जीवन की नैराशिता को भुलाकर नवीनता व हर्षोल्लास का सुखद अनुभव कर सकता है आधुनिक विज्ञान ने अनेक प्राचीन भ्रांतियों को मिथ्या सिद्ध कर दिया है जिस चंद्रमा की लोग देवता के रूप में पूजा करते थे उस पर आज मानव ने विजय प्राप्त कर ली है और यह सिद्ध कर दिया है कि वह भी पृथ्वी की ही एक आकाशीय पिंड है इसी प्रकार प्राचीन काल की अनेक बीमारियों को जिन्हें लोग दैवी प्रकोप समझते थे उनके इलाज की खोज कर विज्ञान ने अंधविश्वासों को समाप्त करने में सहायता की है विज्ञान की अभूतपूर्व खोजों से संपूर्ण विश्वमानों सिमटता हुआ अप्रतीत हो रहा है हजारों मील की दूरी पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने परिजनों से निरंतर संपर्क रख सकता है वह उनसे बातचीत ही नहीं अपितु उन्हें चित्र पर देख भी सकता है इसके अतिरिक्त दुनिया के एक कोने पर बैठे हुए व्यक्ति दुनिया के दूसरे छोर तक की यात्रा वायु के माध्यम से मात्र 24 घंटे के भीतर ही तय कर सकते हैं वास्कोडिगामा एवं कोलम्बस ने जो यात्रा अपने समय में महीनों व वर्षो में तय की थी आज वही यात्रा कुछ दिनों व घंटों में तय की जा सकती है इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल के मानवों की तुलना में आधुनिक मानव के रहन सहन व जीवन यापन आदि के तरीकों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है मनुष्य समय के साथ कल्पनाओं की अपनी अनेक उड़ानों को यथार्थ रूप देने में सक्षम हुआ है इन समस्त सफलताओं का श्रेय विज्ञान की अनगिनत देनों को जाता है विज्ञान के नित्य नए आविष्कारों से मानव जीवन में और भी अधिक सुखद परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति मानव जीवन के उत्थान का भी पर्याय बन गई है भविष्य के प्रारूप की व्याख्या तो कोई भी व्यक्ति विश्वसनीय रूप में नहीं कर सकता है परंतु वर्तमान को निसंदेह विज्ञान का ही युग कहा जा सकता है विज्ञान आज मानव जीवन का अभिन्न बन चुका है विज्ञान को अधिकाधिक प्रभावी एवं जनोमुखी बनाकर हम आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सफलता सामना कर सकते हैं वर्तमान युग की भी अनेक समस्याएं है ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान की सहायता से हल किया जा सकता है यदि उसे मानवीय इच्छा का संबल प्राप्त हो जाए शास्त्र साहित्य कला सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान भ्रम्ञान तथा अन्य जो कुछ भी इस विश्व में अपने सूक्ष्म या स्थूल स्वरूप में विद्यमान है उन सब का एकमात्र एवं अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण या हित साधन ही है इससे बाहर या इधर उधर अन्य कुछ भी नहीं इससे भटकने वाले इधर उधर होने वाली प्रत्येक उपलब्धि योजना और प्रक्रिया अपने आप में निरर्थक और इसलिए त्याज है यही सृष्टि का सत्य में तत्व है सभी प्रकार की उपलब्धियों साधनाओं क्रियाकलापों और गतिविधियों का उद्देश्य या लक्ष्य मानव कल्याण ही है और रहेगा इसी मूल अवधारणा के आलोक में ही विज्ञान और मानव कल्याण या इस जैसी किसी भी अन्य विषय वस्तु पर विचार किया जा सकता है विज्ञान का शाब्दी के वस्तुगत अर्थ की किसी विषय विशे का और क्रियात्मक ज्ञान क्रियात्मक ज्ञान होने के कारण ही विज्ञान अपने अन्वेषणों अविष्कारों के रूप में मानव को कुछ दे सकता है या वर्तमान में दे रहा है विज्ञान भौतिक सुख समृद्धियों का मूल आधार तो है पर आध्यात्मिक सिद्धियों समृद्धियों का विरोधी कदापि नहीं है फिर भी की बार क्या अक्सर विज्ञान को धर्म और अध्यात्मवाद का विरोधी समझ लिया जाता है जबकि वस्तु सत्य यह है कि धर्म और अध्यात्म भाव को वैज्ञानिक दृष्टि और विश्लेषण शक्ति प्रदान कर विज्ञान मानव के हित साधन में सहायता ही पहुँचाता है विज्ञान ने उन अनेक अनुओं और विश्वासों पर तीखे प्रहार किए हैं जिनकी भयानक जकड़ के कारण मानव प्रगति के द्वार अवरुद्ध हो रहे थे चेतना कुंठित होकर कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो रही थी यह विज्ञान की ही देन है कि आज हम अनेक अनेकव धारणाओं के चक्र जाल से छुटकारा पाकर मानव की सुख समृद्धि के लिए अनेक नवीन प्रगतिशील क्षितिजों के उद्घाटन में समर्थ हो पाए है ऊंच नीच जाति पाति छुआछूत अन्य धार्मिक धारणाओं में हमें विज्ञान ने ही मुक्ति दिलवाई है हम आज खुले मन मस्तिष्क से सोच विचार सकते हैं खुले वातावरण और वायुमंडल में सांस लेकर जी सकते हैं आज हमारी मानसिकता को अनेक व्यर्थ भय के भूत आतंकित नहीं किए रहते हम किसी भी बात का निर्णय खुले मन मस्तिष्क से करके अपने व्यवहार को तदनुकूल बना पाने में समर्थ हैं। मानव कल्याण के लिए इन सब बातों को हम आधुनिक विज्ञान की कल्याणकारी देने निश्चय ही मान सकते हैं वैज्ञानिक युग और वैज्ञानिक अन्वेषणों विचारों का मूल लक्ष्य ही वस्तुत मानव के कल्याण का पुनीत भाव है यदि मानव स्वयं ही अपनी उपलब्धियों का अपने ही विनाशित उपयोग करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है अपनी नियति का अपने कर्म फल का विधाता मानव स्वयं है वह विज्ञान की गाय के थनों से कोमल उंगलियों का सहारा लेकर दूध भी दूध सकता है कि जो हर हाल में पौष्टिक एवं स्वास्थ्य वृद्ध है दूसरी ओर यह मानव ही विज्ञान की गाय के थनों ऐसी जो तरह चिपक उनके रक्त चूस उसके साथ साथ अपने विनाश और सर्वनाश को भी आमंत्रित कर सकता है उसे किसी भी दिशा में जाने से कौन रोक सकता है हाँ रोक सकता है तो मात्र उसका अपना जागृत विवेक और तदनू संपादित कर्म अन्य कोई नहीं ज्ञान विज्ञान की नई उपलब्धियों के कारण ही आज शिक्षा का विस्तार संभव नहीं हो सका है मानव को नई और सूझबूझ पूर्ण अंक मिल सकी है ज्ञान विस्तार और मनोरंजन के विभिन्न क्षेत्र संसाधन प्राप्त हो सके हैं वह गाँव सीमा से उठकर नगर नगर सीमा से ऊपर जिला और प्रांत फिर राष्ट्रीय और सबसे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक अपना अपने मानवीय संबंधों का निरंतर विकास कर सका है अनेक प्रकार के संक्रामक एवं संघातक रोगों से भी मुक्ति पाने में समर्थ हो सका है ऐसा क्या नहीं जो विज्ञान ने मानव को अपने सुख समृद्धि और कल्याण के लिए नहीं दिया यह ठीक है कि दिन के साथ जुड़ी रहने वाली रात के समान विज्ञान ने विनाश के भी अनेक संसाधन जुटा दिए हैं मानव के हृदय पक्ष को लगभग शून्य बनाव से अधिकाधिक बुद्धिवादी बना दिया है जिस कारण अनेक विद्ध रस्से के रोचक वैज्ञानिक साधनों प्रसाद के रहते हुए भी आज का मानव जीवन शुष्क नीरस होता जा रहा है आपस के सामान्य संबंधों में भी दरारें आती जा रही हैं। अशांति अराजकता शीत युद्ध के क्षेत्र और युद्ध की संभावनाओं का भी आज विस्तार होता जा रहा है परंतु विचार का मुख्य मुद्दा यह है की इन सब के लिए विज्ञान और उसकी उपलब्धियों को क्यों करोर की सीमा तक दोषी ठहराया जा सकता है हम यह तथ्य क्यों नहीं सोचना समझना चाहते कि अपने आप में विज्ञान और उसकी उपलब्धियां जड़ और निर्जीव हैं। उसके संचालक प्राप्तकर्ता और भोगता सभी कुछ हम हैं। हम मानव कहे जाने वाले बुद्धि और हृदयवान प्राणी यदि हम स्वयं अपनी विचारधारा अपने हृदय और बुद्धि अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को संतुलित रख सके तो कोई कारण नहीं की विज्ञान मानवता का बाल बांका कर सके मानव कल्याण के अपने पावन और चरम लक्ष्य से विज्ञान स्वयं नहीं भटकता हम मनुष्य भटका करते हैं तब उसे दोष देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता आज आवश्यकता इस बात की है कि हम मानव अपने मन मस्तिष्क को विशाल उदार और संतुलित बन निहित स्वार्थों या दंभों को सभी प्रकार की कुंठाओं को भुलाकर विज्ञान की गाय के बछड़े बनकर उसका दूध पीने दोहने का ही प्रयत्न करें जोक बनकर रक्त चूसने का नहीं बस फिर मानवता का कल्याण ही कल्याण है अन्य कोई उपाय नहीं है कल्याण का चौदह देश दिव्यज्ञान का संग्रह यजुर्वेद प्रथम अध्याय मंत्र भाषा यज्ञ किस प्रकार का है और किस प्रकार से करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया गया है शर्मा से प्रतिवादित वनस्पतियो ग्रवासी पृथु बुद्ध न प्रतिवादित चौदाह पदार्थ ही मनुष्यों तुम्हारा घर शर्म सुख देने वाला असी हो उस घर से रक्ष दुष्ट भाव वाले प्राणी और अराते, धनादि धर्मरहित शत्रु अवधुता दूर हो उक्त उत्त पृथ्वी की त्वक के तुल्य आसी हो आदित्य ज्ञान स्वरूप ईश्वर ही से उस घर को प्रतिवेतु सब मनुष्य जाने और प्राप्त हो तथा जो वनस्पत है वनस्पति के निमित्त से उत्पन्न होने पृथ्वी न अति विस्तार युक्त अंतरिक्ष में रहने तथा ग्रावा जल का ग्रहण करने वाले अद्रि मेघा है उस और इस विद्या को अदिति जगदिश्वर तुम्हारे लिए त्वचा के समान उक्त घर की रचना को प्रति जाने भावार्थ ईश्वर आज्ञा देता है कि तुम लोग शुद्ध और विस्तार युक्त भूमि के बीच में अर्थात बहुत से अवकाश में सब ऋतुओं में सुख देने योग्य घर को बनाके उसमें उसमे सुख पूर्वक वास करो तथा उसमें रहने वाले दुष्ट स्वभाव युक्त प्राणी और दूषों को निवृत्त करो फिर उसमें सब पदार्थ स्थापना कर अर्थात रख कर वर्षा का जो मुख्य कारण यज्ञ है उसका अनुष्ठान करने ऐसी वायु वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा संसार में अत्यंत सुख सिद्ध होता है संपूर्ण मानव को परमेश्वर उपदेश देते हुए कह रहे कि तुम्हारा निवास घर अर्थात यह भूमि जिस पर मानव समेत सभी जीव जंतु प्राणी रहते हैं यह तुम सबको हर प्रकार से निरंतर सब प्रकार का सुख देने वाली हो इसके लिए तुम सब मिलकर उन सभी जीव और दुष्ट स्वभाव मनुष्यों को स्वयं ऐसी दूर अलग करके रखो उनके दुष्ट स्वभाव से बचाने के लिए और स्वयं हम की रक्षा के लिए जो दुष्ट स्वभाव के मानव है जो दान ना देने वाले धर्म रहे जनवरी मूर्ख है उनको भी स्वयं हम ऐसी दूर कीजिए जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी की हर प्रकार से रक्षा करता है अपनी किरणों के द्वारा जीवन शक्ति को प्रदान करके ठीक ऐसे ही तुम इस पृथ्वी की रक्षा करो जैसे तुम अपनी शरीर की रक्षा करते हो वैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल की भी निरंतर यज्ञ के द्वारा रक्षा करो क्योंकि यह पृथ्वी ही तुम्हारा मूल आश्रय है ऐसा सभी मनुष्य ज्ञान से जाने और प्राप्त हो जिस प्रकार से मेघ बादलों का ज्ञान होने से पृथ्वी पर हर प्रकार की वनस्पतिया की उत्पत्ति से हर प्रकार की संपन्नता बनी रहती है ऐसे ही पृथ्वी पर शुद्ध वायु और यज्ञ के निरंतर सेवन से पृथ्वी का वायुमंडल मानव जीव के रहने योग्य बना रहता है जल का संचय करने वाले बादल जिस प्रकार से अंतरिक्ष में विद्यमान रहते हैं ऐसे ही तुम सब बादलों के समान अंतरिक्ष में आरामदायक घर बना कर रहो। जिस प्रकार से सूर्य अंतरिक्ष में विद्यमान पृथ्वी को अपनी शक्ति से निरंतर थाम के रखता है ऐसा ही तुम सब भी परमेश्वर की कृपा और विद्वानों के सहयोग से जानकर तुम सब भी सूर्य की शक्ति का ऊर्जा का उपयोग करके अंतरिक्ष में उपस्थित अपने घर में ऐश्वर्यपूर्वक जीवन को व्यतीत करो भारत वर्ष रत्नों का भंडार है किसी भी विषय में लीजिए इस देश के इतिहास में उच्च से उदाहरण मिल सकते हैं संकृति नामक राजा के दो पुत्र थे एक का नाम था गुरुवार और दूसरे का रंतीदेव रंतिदेव बड़े ही प्रतापी राजा हुए इनकी नयाशीलता दयालुता, धर्मप्रायणता और त्याग की ख्याति तीनों लोकों में फैल गई रंतीदेव ने गरीबों को दुखी देखकर अपना सर्वस्व दान कर डाला इसके बाद वे किसी तरह कठिनता से अपना जीवन निर्वाह करने लगे पर उन्हें जो कुछ मिलता था उसे स्वयं भूखे रहने पर भी वे गरीबों में बांट दिया करते थे इस प्रकार राजा सर्वथा निर्धन होकर सब परिवार अत्यंत कष्ट सहने लगे एक समय पूरे 48 दिन तक राजा को भोजन को कौन कहे जल भी पीने को नहीं मिला भूख प्यास से पीड़ित बलहीन राजा का शरीर कापने लगा अंत में उनचासवें दिन प्रात काल राजा को घी खीर हलवा और जल मिला अड़तालीस दिन के लगातार अनशन से राजा परिवार सहित बड़े ही दुर्बल हो गए थे सबके शरीर काम रहे थे रोटी की कीमत भूखा मनुष्य ही जानता है जिसके सामने मेवे में ढेर आगे से आगे लगे रहते हैं उसे गरीबों के भूखे पेट की ज्वाला का क्या पता रंतीदेव भोजन करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया करोड़ रुपयों में से नाम के लिए लाख रुपए दान करना बड़ा सहज है परंतु भूखे पेट का अन्न दान करना बड़ा कठिन कार्य है पर सर्वत्र हरि को व्याप्त देखने वाले भक्त ने वे अनादर से श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण रूप अतिथि नारायण को बांट दिया ब्राह्मण भोजन करके तृप्त होकर चला गया उसके बाद राजा बच्चा हुआ को बांट कर खाना ही चाहते थे कि एक शुद्ध अतिथि ने पदार्पण किया राजा ने भगवान श्रीहरी का स्मरण करते हुए बच्चा हुआ उस दरिद्र नारायण को भेंट कर दिया इतने में ही कई कुत्तों को साथ लिए एक और मनुष्य अतिथि होकर वहाँ आया और कहने लगा दयाजन मेरे ये कुत्ते और मैं भूखा हूँ भोजन दीजिए हरि भक्त राजा ने उसका भी सत्कार किया और आर्द्रपूर्वक बचा हुआ सारा उन कुत्तों सहित उस अतिथि भगवान के समर्पण कर उसे प्रणाम किया अब एक मनुष्य की प्यास बुझ सके केवल इतना सा जल बच रहा था राजा उसको पीना ही चाहते थे कि अकस्मात एक चांडाल ने आकर दीन स्वर से कहा दैश महाराज मैं बहुत ही थका हुआ हूं। मुझे पवित्र मनुष्य को पीने के लिए थोड़ा सा जल दीजिए उस चाँड के दीन वचन सुनकर और उसे थका हुआ जानकर राजा को बड़ी दया आई और उन्होंने ये अमृत वचन कहे दशमय परमात्मा से ऐसी आदि आठ सिद्धियों से युक्त उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहता मैं केवल यही चाहता हूँ की मैं ही सब प्राणियों के अंतकरण मिश्रित होकर उनका दुख भोग करूँ जिससे उन लोगों का दुख दूर हो जाए इस मनुष्य के प्राण जल बिना निकल रहे हैं यह प्राण रक्षा के मुझसे दीन होकर जल मांग रहा है इसको यह जल देने से मेरे भूख प्यास थकावट चक्कर दीनता क्लांति शोक विषाद और मोह आदि सब मिट जाएंगे इतना कहकर स्वाभाविक दयालु राजा रंति देव ने स्वयं हम प्यास के मारे मृत प्राय रहने पर भी उस शाम दाल को वे जल आदर और प्रसन्नता पूर्वक दे दिया ये है भक्त के लक्षण फल की कामना करने वालों को फल देने वाले त्रिभुवन ब्रह्मा विष्णु और महेश ही महाराज जंतुदेव की परीक्षा लेने के लिए माया के द्वारा क्रमशः ब्रह्मा आदि रूप धर आए थे अब राजा का धैर्य और उसकी भक्ति देखकर वे परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना अपना यथा रूप धारण कर राजा को दर्शन दिया राजा ने तीनों देवों का एक ही साथ प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनके कहने पर भी कोई वर नहीं मांगा क्यूँकी राजा ने आसक्ति और कामना त्याग कर अपना मन केवल भगवान वासुदेव में लगा रखा था यो परमात्माओं के अनय भक्त रंतिदेव ने अपना पूर्ण रूप से केवल ईश्वर में लगा दिया और परमात्माओं के साथ तन्मय हो जाने के कारण त्रिगुणमयी माया उनके निकट स्वप्न के समान लीन हो गई रंतिदेव के परिवार के अन्य सब लोग भी उनके संग के, के प्रभाव से नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए संसार में कर्म का सबसे बढ़कर महत्व है कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है बात बात में लोग कर्म की दुहाई देते हैं मनुष्य को दुख सुख मान मर्यादा जो कुछ भी प्राप्त होती है सब कर्मानुसार ही होती हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है सुकर्म करने वाला यह और परलोक दोनों में सुख भोगता है और कुकर्म करने वाला उसके विपरीत फल पाता है अतः मनुष्य को बहुत सोच समझकर कर्तव्य करना चाहिए क्योंकि उसके कर्म की जाँच करने वाला भी यह और परलोक दोनों में वर्तमान है इस अवसर पर गोसाई तुलसीदास जी ने क्या ही अच्छा कहा है को न दुख सुख कर कर्म सब राता। करे जो कर्म पाव फल सोई निगम नेति ने सब कोई शुभ अशुभ कर्म अनुहारी ईश अनुभारी फल हृदय विचारी अर्थात मनुष्य अपने आप ही दुख सुख का बनाने वाला है परमात्मा तो केवल फल देने वाला है किंतु अज्ञान वश मनुष्य उसको ही दोषी ठहराता है और अपने कर्म की और किनिचित मात्र भी ध्यान नहीं देता मनुष्य कर्मो का दास है कर्मण ही संसिद्धि मास्थित जनकादय कर्म से ही जनकादिक को उत्तम सिद्धि मिली थी यद्यचरित श्रेष्ठ बेबे रोजना वर्त हे अर्जुन श्रेष्ठ पुरुष जो जो करता है वही और लोग भी करते हैं श्रेष्ठ जिसे उत्तम समझता है और लोग भी उसे ही उत्तम समझते हैं अतः बड़े लोगों को खूब सोच समझ कर काम करना चाहिए और अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए क्योंकि समाज उन्ही का अनुसरण करता है बड़ो को अपना यह दायित्व कभी भी भूलना नहीं चाहिए ना कर्तव्योकेशन ना हे अर्जुन मुझे कोई कर्तव्य नहीं है क्योंकि तीनों लोगों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे न मिली हो या आगे न मिलने वाली हो फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ यदि यह न वर्तुकर्मृत है मम वर्तमान ते मनुष्य पार्थ सर्वश आलस्य त्याग कर यदि मैं ही कर्म न करूं तो अन्य सब मनुष्य भी सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करेंगे कर्म को संसार में सभी लोगों ने प्रदान माना है गो तुलसीदास जी ने भी कहा है कर्म प्रदान विश्व करी रखा, जो जस है सो तस फल चाखा संसारी सभी मनुष्य काम के वशीभूत हैं। इच्छा पूर्वक कर्म करने से मनुष्य बंधन में फंसता है और निःहस्वार्थ भाव काम करने से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है इस सिद्धांत के अनुसार हमको बिना फल की इच्छा किए हुए अपना धर्म समझकर कर्म करना चाहिए अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्तव्य धर्म सबके लिए आवश्यक है कर्म साधारणतः किसी उद्देश्य के निमित्त किए जाते हैं उद्देश्य मनुष्य के संस्कारवश अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं परंतु कर्म के रूप भिन्न भिन्न होते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म करने का ही उपदेश दिया है चित्त की शुद्धि के लिए निष्काम कर्मयोग की बड़ी आवश्यकता है मन के पवित्र होने से काम क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं दृष्टि में अद्वैत भावना अब बसती है इसके बाद जीव न मुक्ति का मार्ग मिल जाता है जिस प्रकार गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने निष्काम कर्म के ऊपर जोर दिया है वैसे ही उन्होंने चित्त शुद्धि को भी अत्यावश्यक बतलाया है क्यूँकी इसके बिना तो ईश्वर सानिध्य प्राप्त होना असंभव है कोई जीव क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता अतः कर्म करने से पूर्व मनुष्य को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है उस निश्चय के लिए धार्मिक ग्रंथों की सहायता लेनी पड़ती है परंतु अपनी आत्मा यदि पवित्र हो तो वह इसकी सबसे अच्छी और सच्ची निर्णायक हो सकती है यह छिपा हुआ शब्द प्रत्येक काम करने के पहले हमें सावधान करता रहता है चाहे हम उसे ध्यान से सुने या न सुने उसकी आज्ञा माने या न माने इससे भी बड़ी बात यह है की निहस्वारोविद कर्तव्य सारी बाधाओं और बंधनों से परे है कर्म की सहायता से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है लोक और परलोक दोनों सुधारे जा सकते हैं कर्म के आगे असंभव को कहीं स्थान ही नहीं है संसार के इतिहास पर दृष्टि दौड़ाइए हजारों उदाहरण मिलेंगे अतः मनुष्य को सदा सावधान होकर कर्म करना चाहिए मृत्यु के बाद कोई भी अपने साथ नहीं जाता केवल अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म ही साथ जाता है स्वार्थ जगत में जब तक धन है तभी तक आत्मीय स्वजन अपने बने हुए हैं निर्धन व्यक्ति के तो स्व पराये हो जाते हैं मित्रगण तथा तो केवल शमशान तक साथ जाकर मृत शरीर को आग पर फेंककर चले जाते हैं और यहाँ तक उनकी अंतिम कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है साथ एकमात्र केवल कर्म ही जाता है अतः बड़ी सावधानी से साथ जाने वाले शुभ कर्मों की मनुष्य को आराधना करनी चाहिए शुभ कर्म ही मनुष्य का सचा मित्र है इस मित्र की सहायता से वे सांसारिक तथा पारलौकिक सुख संपत्तियों को प्राप्त करता है इसके विपरीत अशुभ कर्म से बढ़कर मनुष्य का कोई शत्रु नहीं जो कोई विचारों और कुक कर्मों में लिप्त रहेगा उसे सदा सर्वत्र पीड़ा एवं दुर्गति ही मिलेगी हम कोई काम उसी हालत में अच्छी तरह कर सकते हैं जब हमें उसको करने की योग्यता हो इस योग्यता में शारीरिक योग्यता का बड़ा महत्व है या यो कह सकते हैं की और योग्यता होते हुए भी यदि हमारा शरीर ठीक नहीं है हमारा स्वास्थ्य खराब है हम बीमार पड़े हैं तो हम उस काम को अच्छा न करे सकेंगे उसमें हमारा मन ही न लगेगा इसलिए हर एक आदमी का पहला कर्तव्य है कि वह अपना स्वास्थ्य बनाए रखे बीमार पड़ने पर जो अपने विविध कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता वह दुख ही रहता है यही नहीं उसके भाई बंधु आदि भी बड़ी चिंता में रहते हैं उनका बहुत सा समय उसकी सेवा शुश्रूषा करने में लग जाता है इसलिए वे भी अपना अपना काम अच्छी तरह पूरा नहीं कर पाते जिस परिवार में कोई आदमी रोगी होता है उसकी आमदनी कम हो जाती है और दवा दारू आदि का खर्च बढ़ जाता है इससे सभी को असुविधा होती है इससे वह स्पष्ट है कि स्वस्थ रहने का प्रयत्न करना कितना आवश्यक है स्वास्थ्य रेखा के नियम बहुत जटिल या पेचीदा नहीं है आदमी को शुद्ध ताजा और सादा भोजन करना चाहिए साफ हवादार स्थान में रहना चाहिए कुछ व्यायाम और जितना जरूरी हो विश्राम करते रहना चाहिए और मन में अच्छे सात्विक विचार रखने चाहिए कुछ आदमी निर्धनता के कारण और कुछ आलस्य या शौकी आदि के कारण इन बातों की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं देते इसका परिणाम यह होता है कि वे बीमार पड़ जाते हैं उनका सुख नष्ट हो जाता है तब उन्हें स्वास्थ्य का मूल्य ज्ञात होता है इसलिए यह जरूरी है कि हम कोई बात ऐसी न करें जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका हो स्वास्थ्य रक्षा के साथ ही शिक्षा पाने की कोशिश करनी चाहिए लिखना पढ़ना सीख लेने पर हम अपने विचार लिख रख सकते हैं हमारे लेखों को पढ़कर दूर दूर रहने वाले आदमी हमारे विचार जान सकते हैं और हम उनके विचारों से परिचित हो सकते हैं इस तरह दूर दूर के आदमियों से हमारा संबंध हो जाता है यही नहीं हम उन महापुरुषों के विचार और अनुभव भी जान सकते हैं जो पुराने जमाने में हुए थे उनके लेखों या पुस्तकों से हम लाभ उठा सकते हैं और अपनी उन्नति कर सकते हैं शिक्षित आदमी अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन कर सकते हैं और अपनी जीवन यात्रा शांति और सुख पूर्वक तय कर सकते हैं नागरिकों को चाहिए कि अपनी संतान तथा भतीजे भांजे आदि को भी शिक्षा दिलावे हाँ यह याद रखना आवश्यक है कि शिक्षा का अर्थ केवल लिखना पढ़ना सीख लेना ही नहीं है शिक्षा का अर्थ है हमारी शारीरिक मानसिक तथा नैतिक शक्तियों का विकास अतः हमें शिक्षा का व्यापक स्वरूप ग्रहण करना चाहिए सब विषय विशे की विशेष बातें लिखने का यहाँ प्रसंग नहीं है तुम स्वयं जान लोगे अन्य कर्तव्यों में पहले स्वावलंबन की ओर तुम्हें ध्यान देना आवश्यक है तुम्हें समाज द्वारा पैदा या तैयार किए हुए भोजन वस्त्र आदि की आवश्यकता होती है इन वस्तुओं को बिना मेहनत किए मुफ्त में प्राप्त करना किसी को शोभा नहीं देता यह तो एक प्रकार की चोरी है भिक्षा छल कपट या चोरी करने का तो विचार भी मन में न लाना चाहिए डान दक्षिणा या सहायता के रूप में दूसरों से धन या अन्य पदार्थ लेना केवल उन्ही लोगों के लिए ठीक है जो अपाहिजी आलू ले लगड़े आदि हो अथवा जो सब समय समाज हित की बातें सोचने या करने में लगाते हैं समाज सेवा के बिना दूसरों के द्वारा प्राप्त पदार्थों का उपयोग करना सर्वथा अनुचित है हमें स्वावलंबी बनना चाहिए किसी आदमी का अपने बाप दादा आदि की कमाई खर्च करते हुए भी निकटू पड़े रहने ठीक नहीं अपने निर्वाह के लिए हमें स्वयं उद्योग और पुरुषार्थ करना चाहिए जिस प्रकार हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वावलंबी बनना चाहिए उसी प्रकार अपने परिवार तथा आश्रितों के लिए भी हमें समुचित परिश्रम और उद्योग करना चाहिए यही नहीं प्रत्येक व्यक्ति को इतनी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए कि उसके कमाए हुए धन ऐसी उसका और उसके परिवार आदि का निर्वाह होने के बाद भी कुछ बचत अवश्य रहे जो संकट या बीमारी अथवा बेकारी आदि के समय काम आवे और साथ ही साथ बड़े परिवार यानी देश की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वे सहायक हों। यह तभी हो सकता है जब हम सोच समझकर खर्च करने वाले हों मितव्ययी हों, अंधाधुंध पैसा उड़ाने वाले न हों। कारण यदि खर्च पर नियंत्रण न रहे तो चाहे जितनी आमदनी हो सभी खर्च हो सकती है प्राय देखने में आता है की जिन लोगों की अच्छी खासी और निश्चित आमदनी है वे क्षणिक आनंद की वस्तुओं में पैसा खर्च कर देते हैं पीछे अत्यंत आवश्यक है और उपयोगी पदार्थों के लिए भी उनके पास धन की कमी हो जाती है और वे कर्जदार बन जाते हैं बड़ी बड़ी तंगवाह पाने वाले कितने बाबू लोगों का यह हाल होता है कि तंगवाह मिलते ही उसका अधिकांश भाग पिछले महीने के बिल चुकाने में झटपट खर्च हो जाता है 15 सोलह तारीख से उनकी जेब खाली दिखाई देती है किसी प्रकार जैसे जैसे चौबीस पच्चीस तारीख तक काम चलता है फिर तो एक एक दिन अगले महीने की तंगवाह की इंतजारी में बीता है यह सब इनकी अनसमझ का और उधार सौदा लेने की आदत का फल है ये लोग चाहें तो आसानी से अपना खर्च चला सकते हैं और अपनी बीमारी या बेकारी आदि के संकट के अवसर के लिए कुछ पैसा जमा भी कर सकते हैं हर आदमी को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कोई चीज खरीदने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति और उस बीज की जरूरत का शांति और गंभीरता से विचार करें जहाँ तक हो सके कोई चीज उधार न खरीद जाए चाहे वे कुछ सस्ती ही कृणा मिलती हो हमारा धन सिर्फ हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है उस पर समाज का भी खासा अधिकार है हमारे धन से हमारे परिवार का भरण पोषण होना चाहिए यह बात तो आदमी फिर भी आसानी से समझ सकते हैं परंतु हमारे धन पर समाज का भी अधिकार है यह कैसे मैंने परिश्रम किया और उस परिश्रम के बदले किसी आदमी या संस्था या सरकार से मुझे कुछ धन मिल गया अब इस धन से किसी दूसरे का क्या संबंध मैं इसे जिस तरह चाहू खर्च करूँ इसमें कोई रोक क्यों किसी भी कार्य के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा की मुझमे धन पैदा करने की जो शक्ति या योग्यता आदि है वे उसी दशा में है जबकि मुझे समाज के अनेक आदमियों का सहयोग प्राप्त हुआ है यदि दूसरे लोगों की सहायता न मिले तो कोई भी आदमी अकेला कुछ धन पैदा नहीं कर सकता धन पैदा करने के बाद उसकी रक्षा या वृद्धि भी समाज के सहयोग बिना नहीं हो सकती इसलिए धन को खर्च करने में इस बात का अवश्य विचार रहना चाहिए की उससे समाज का हित भी हो जिस समाज ने हमें धन पैदा करने योग्य बनाया है उसकी उपेक्षा करना निंद नहीं हानिकारक भी है इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अपने धन का अधिकारी सिर्फ अपने आप को न माने उसमें समाज का भी हिस्सा समझे और इसी दृष्टि से उसे खर्च करें। ऊपर कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति और योग्यता उसे बहुत कुछ समाज ऐसी प्राप्त हुई है इससे हम इस नतीजे पर पहुँचते है की हमें अपनी शक्ति आदि का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना चाहिए हम समाज के मौजूदा आदमियों के तो बहुत ऋणी ही, यदि विचार किया जाए तो हम अपने पुरखों या पूर्वजों के भी ऋणी हैं। हमें इस समय किसी विषय का जितना ज्ञान प्राप्त है वह इस बात पर निर्भर है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी सामर्थ्य में उस दिशा में कितना कार्य किया प्रत्येक समय में आदमी पिछली पीढ़ी के अनुभवों से लाभ उठा कर काम करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए अपने अनुभव विरासत में छोड़ जाते हैं इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिश होती रहने से भौतिक या वैज्ञानिक उन्नति होती है यही बात मानसिक जगत के संबंध में कही जा सकती है एक पीढ़ी अपने विचार साहित्य के रूप में छोड़ती है उसे मनन करके अगली पीढ़ी मनुष्य जाति के भावी विकास में मदद देती है इससे स्पष्ट है कि हमारी यह सीढ़ी अब तक की पिछली सीढ़ियों के प्रति बहोत है इस परंपरा को बनाए रखने के लिए हमें भी समाज की उन्नति में भरसक सहयोग करना चाहिए बस हमारा धन ही नहीं हमारी शक्ति और योग्यता यहाँ तक की हमारा जीवन भी मानव समाज के हित के लिए है हमें तुझ खुदगर्जी की जिंदगी न बितानी चाहिए अथवा यह कहना ठीक होगा कि हमारा सचा स्वार्थ इस बात में है कि हम समाज के लिए जीवन व्यतीत करें हम अपने शरीर को स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट बनावे अपनी मानसिक तथा अंध शक्तियों को बढ़ावे लेकिन यह याद रखें कि इनका उपयोग समाज की सेवा और हित के लिए ही हो और हमारे द्वारा किसी को कुछ कष्ट या असुविधा न हो हम दूसरों से भाई बंधु या पड़ोसी का सब व्यवहार करें किसी को कुछ कष्ट न दें, उनके सुख को अपना सुख और उनके दुख को अपना दुख समझें। यदि यह बात भली भांति ध्यान में रख ली जाए और इसके अनुसार सब आदमी व्यवहार करें तो सामाजिक जीवन को बहुत सी असुविधाएं दूर हो जाए पर हम अपनी सुविधा अपने सुख और अपने लाभ की और दृष्टि रखते हैं दूसरों की हम चिंता नहीं करते हम ऐसी चिंता की आवश्यकता ही नहीं समझते मिसाल के तौर पर कितने ही विद्यार्थी जोर से पढ़ा करते हैं कि दूसरों का ध्यान बढ़ जाता है उनके अध्ययन में बाधा होती है पर वे इसका विचार नहीं करते रेल का टिकट खरीदते समय यदि खिड़की के पास पुलिस का सिपाही खड़ा न हो तो कितनी धक्कामुक्की होती है हर एक आदमी चाहता है कि दूसरों को हटा मैं आगे बढ़ जाऊँ यहाँ तक की हम बड़े बालक या कमजोर आदमी का भी कुछ लिहाज नहीं करते फिर जब आदमी रेल में सफर करता है तो बहुधा शिक्षित और सभ्य कहलाने वाला व्यक्ति पांव फैला कर लेट जाता है और अपने सामान आदि से इतना स्थान घेर लेता है कि दूसरे मुसाफिरों को बैठने को भी जगह नहीं मिलती वह देखता है कि उसके कितने ही भाई खड़े हैं, और कष्ट पा रहे हैं पर वे स्वयं अपनी इच्छा ऐसी उनके लिए जगह की व्यवस्था नहीं करता हमारे यहाँ कोई त्योहार या विवाह शादी है तो हम यह कब सोचते हैं कि हमारी धूमधाम और गाजे बाजे से हमारे पड़ोसियों को कोई कष्ट तो नहीं होता रात को बारह और एक दो बजे तक शोरगुल होता रहता है और बेचारे पड़ोसियों की नींद हराम हो जाती है कभी कभी हमारे पड़ोस में कोई आदमी बीमार होता है उसे वैसे ही नींद नहीं आती फिर हमारे गाजे बाजे से उसको कितना कष्ट होगा इसका सहज ही विचार किया जा सकता है कुछ घरों में खास खास अवसरों आरोप त होता है और रात भर जाती और गीत गाती रहती हैं। चाहे ऐसी बात किसी रीत राम के नाम पर की जाए या धार्मिक कृत्य की आड़ में नागरिकता की दृष्टि से और मानवता के विचार ऐसी सर्वथानिंदनीय और त्याज है